छंदोग्योपनषदरभाष्या अध्याय अपानाय स्वाहा इस तीसरी आहुति का वर्णन जुहियाद पानाय अथ याँ तृतीयां जुहिियाम जुहिजादानेतृप्यतीने तृप्यती वाक्तृप्यति तृप्यम तृप्यग्नौप्यती पृथ्वी तृप्यती पृथिव्या तृप्य पृथ्वी चाग्निचाधी तृप्यतीतृप्तिप्यति प्रजया पशु नेज सा ब्रह्मवरच सैनती फिर जो तीसरी आहुति दे उसे अपानय स्वाहा ऐसा कह कर देना चाहिए इससे अपान तृप्त होता है अपान के तृप्त होने पर वागिंद्री तृप्त होती है वाग के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 सनाय स्वाह इस चौथी आहुति का वर्णन अथ जाम चतुर्थी जुहििया जुहििया समान सन तृप्यती सले तृप्यती मनसस्तृप्य मनसी तृप्यती पर पर्जन्यृप्यतीजन्ये तृप्यती पर विद्युतृप्यती विद्युतीृप्यम यकी विच पर्जन्यारि तिषतृप्य तस्या तृप्तिम तृप्यति प्रधिया पशु भी रहाद्यन तदनंतर जो चौथी आहुति दे उसे समान आयु स्वाहा ऐसा कहकर देना चाहिए इससे समान तृप्त होता है समान के तृप्त होने पर मन तृप्त होता है मन के तृप्त होने पर परजन्य तृप्त होता है परजन्य के तृप्त होने पर विद्युत तृप्त होती है तथा विद्युत के तृप्त होने पर जिस किसी के ऊपर विद्युत और पर्जन अधिष्ठित है वह तृप्त होता है एवं उसकी तृप्त के अंतर भोक्ता प्रजा पशु अन्नाद्य तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है पंचम द्वांश खंड संपूर्ण त्रयोविंश खंड उदाहय स्वाहा इस पांचवी आहूति का वर्णन अथ जाम पञ्चम स्वाहेत्युदानस्तिप्यति पंचमी जुहियाुदुदान्युदाननस्ृप्य उने तृप्यतीृप्यतीची तृप्यं वायुस्तृप्यतीय तृप्यकाशस्तृप्यकाशे तृप्यति यकीं चायुस्ाकाशचाधीषत तृप्यती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 स्वामी भाव से अधिष्ठित है वह तृप्त होता है और उसकी तृप्ति के पश्चात होता है। अथ हैम तृतीयाम चतुर्थी पंचमी इत्यादि श्रुतियों का अर्थ समान है पंचमाध्यायी त्रयोवश खंडम संपूर्णम चतुर्विंशंड अविद्वान के हवन का स्वरूप स इदम् इदम अविद्वान अग्निहोत्र जुहोती यथांगरा न पोह्य भस्मी जुहिया जु सैत वह जो कि इस वैश्वान विद्या को न जानकर हवन करता है उसका वह हवन ऐसा है जैसे अंगों अंगारों को हटाकर भस्म में हवन करे सचिदीद वैश्वानरदर्शन यथोक्त अविद्वान्नाहोत्र प्रसिद्ध जुहोति यथांगाराति योग्यानपोहैयानाहुतिस्थने भस्मी जुहिया तत्ल्यम तदग्निहोत्रहवन सिया वैश्वानरिदोग्निहोत्र अपेक्षेती प्रसिद्धाग्निहोत्र वैश्वानर विद्या को न जानने वाला होकर ही लोक प्रसिद्ध अग्निहोत्र करता है उसका वह हवन वैश्वा नरोपाशक के अग्निहोत्र की अपेक्षा ऐसा है अर्थात इसके स्थगित है जैसे कि आहुति योग्य अंगारों को हटाकर कोई आहुति न देने योग्य स्थान भस्में आहुति दे इस प्रकार प्रतिद्ध अग्निहोत्र की निंदा द्वारा वैश्वान रूपाशक् के अग्निहोत्र की स्तुति की जाती है विद्वान के हवन का फल अतचद विशिष्ट अग्निहोत्र कथम्? इसलिए भी यह विशिष्ट अग्निहोत्र है किस लिए अथव विद्वान अग्निहोत्र जुति तर्व लोकेशुत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 क्योंकि जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष अग्निहोत्र करता है उस उपरयुक्त वैश्वानर विद्यावान का सर्वेशु लोकेशु सु, इत्यादि शब्दों का अर्थ पहले कहा जा चुका है क्योंकि यहाँ के हुतम और वहाँ के अन्नम अति इन दोनों पदों का एक ही अर्थ है किमच तथा तद्यथे सीकातूलम अग्नौ प्रोतम प्रदूये तास्य सर्वे पापमान प्रदूजते विद्वान अग्निहोत्र जुहोती इस विषय में यह दृष्टांत भी है जिस प्रकार शिंक का अग्रभाग अग्नि में घुसा देने से तत्काल जल जाता है उसी प्रकार जो इस प्रकार जानने वाला होकर अग्निहोत्र करता है उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं तद्यथे सी तूलमग्रमौ प्रोतम प्रक्षिप्त प्रदूत प्रदह्येत क्षिप्रमें हाष्ट्य विदुषा हा, सर्वात्मूत सर्वान्ना सर्वे निवशिष्टा पापमनो धर्मा धर्माख्या अनेक जन्मसंचिता इह ज्ञानसह भाविनस्य प्रदूयते प्रदह्येरवर्त मान शरीरारंभक पापवर्जम लक्ष्यम प्रति मुक्त वत्वृत्त फल्वात् न दाह यह एक तद्वान्ग्निहोत्र जो भुंगते इस विषय में यह दृष्टांत है जिस प्रकार का तूल अग्रभाग अग्नि में डालने पर तुरंत ही जल जाता है उसी प्रकार सबके अंतरात्म भूत और समस्त अन्नों के भोगता इस विद्वान के अनेकों जन्मों में संचित हुए तथा इस जन्म में ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व और ज्ञान के साथ साथ होने वाले धर्माधर्म संज्ञक समस्त निशेष पाप दग्ध हो जाते हैं केवल वर्तमान शरीर का आरंभ करने वाले पाप रह जाते हैं क्योंकि लक्ष्य के प्रति छोड़े हुए बाढ़ के समान फल देने में प्रवृत्त हो जाने के कारण उनका दाह नहीं हो सकता है जो इस वैश्वा नर्शन को इस प्रकार जानने वाला होकर पवन करता यानी भोजन करता है उसे उपरयुक्त फल मिलता है तस्मादु हवम विद्यद्य चाण्डाला प्रेदात्मरी हेवास्थ्य तदवैश्वा नरे हुतम सियादी तदेश श्लोक अथवा इस प्रकार जानने वाला यदि चांडाल को चिष्ट भी दे तो भी उसका वह नर आत्मा में ही हित होगा इस विषय में यह मंत्र है स यद्य यद्यपि प्रयत् दुश्चिषम तद्यातिषिद्ध चांडाल देहस्थे कुयादत्म चांडाल्हस्थे वैश्वानरे तदुत मिति विद्या मेव तदैतस्तुत श्लोको मंत्रोप्य सबसे वह यद्यपि उठ दान के, के चांडाल को उठ भी दे प्रतिसिद्ध दान भी भी करे, तो भी वह चांडाल के देह में स्थित में ही हित होगा अधर्म का हेतु नहीं होगा ऐसा कहकर श्रुति विद्या की ही स्तुति करती है उस इस स्तुति के विषय में यह या श्लोक यानी मंत्र भी है यथेह छूझाला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 नन्ना विदोग्निहोत्रम मातान्नम प्रयक्षती भूतान्नाद्निहोत्र भोजन मुकासते कदनसौ भोक्षत जगत्सर्व विभोजन तृप्त होतीरक्तिरध्याय परिसमाप्त्यर्था। जिस प्रकार इस श्लोक में छुधित भूखे बालक सब प्रकार माता की उपासना प्रतीक्षा करते हैं कि माता हमें कब अन्न देगी उसी प्रकार अन्न भक्षण करने वाले समस्त प्राणी इस प्रकार जानने वाले के अग्निहोत्र अर्थात भोजन की उपासना करते हैं कि यह कब भोजन करेगा क्योंकि विद्वान के भोजन करने से सारा जगत तृप्त होता है यह इसका तात्पर्य है यहां जो दुरुक्ति है वह अध्याय की समाप्ति के लिए है इत छांदोग्योपनिषदी पंचमाध्याय चतुर्विश्व खंडभाष्यम संपूर्णम गोविंद भगवत परमहंस शंकर श्रीमद्गोविंदूज्यपादशिष्य परमहंसपरिभ्राजकाचार्य श्रीमद्शंकरो्योपन विवरण पंचमोध्याय समाप्तः